साधन जो होता है वो ये विश्वास करके कि ये साधन करने से हमको कोई फल मिलेगा श्रद्धा पूर्वक अधिकारी के द्वारा किया जाता है और करते करते करते व्यक्ति सदाकार होते साध्याकार दृष्टि जो होती है तब साधन जन्य साध्य का साक्षात्कार होता है राम के उपासक को राम का साक्षात्कार होगा कृष्ण के उपासक को कृष्ण का साक्षात्कार होगा शिव के उपासक को शिव का साक्षात्कार होगा क्योंकि ज्ञान अथवा अच्छा विश्वास ज्ञान तो से नहीं होता विश्वास से भी हो जाता है विश्वासी पुरुष को देवताओं का अनुभव होता है और साधन करने वाले पुरुष को भी साध्याकार वृक्ष होने पर तब तक, तक, तक देवताओं का अनुभव होता है तो पहले की जाती है श्रद्धा और फिर कर्ता साधन करता है उससे वृत्ति होती है साध्या का और साध्याकार वृत्ति से अनुभव हो करके तन्मय हो करके फल का अनुभव किया जाता है नहीं तो कोई तो पूछे कि तुम्हारे ईश्वर एक है कि अनेक है तुम तो यही ना कहोगे कि हमारे ईश्वर एक राम है अयोध्या में राम ईश्वर है वृंदावन में कृष्ण ईश्वर है में शिव ईश्वर है काम आख्या की काली ईश्वर तो है तो ये तो अलग अलग सकल सूरत हो गई ना तो ये सकल सूरत के बारे में भी दो बात आते हैं एक तो हमारे साधन से ध्यान से वो सकल बनते हैं ये कर्ता की प्रधानता है, कर्ता के साधन और जिनको विश्वास होता है वो कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे ऊपर अनुग्रह करके वैसी सकल सूरज बना के प्रगट हो जाता है साधन पद्धति यही है जिसमें श्रद्धा विश्वास पूर्वक कर्तृत्व पूर्वक साधन को बारम्बार दोहराने से साध्याकार वृत्ति गाढ़ हो करके चाहे वो साध्याकार की वृत्ति साध्याकार वृत्ति की गाधिका से हो और चाहे परमेश्वर के अनुग्रह से हो क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करके अगर विशेष रूप ग्रहण करेगा तो वो भी साधक की वृत्ति के अनुरूप ही होगा तो दोनों ही हालत में जो अपने मन पसंद के भगवान मिलते हैं अपने मनपसंद के जो भगवान बनते हैं वो साधन के फल है और वेदांत जो है वो कहता है कि जो कुछ भी साधन के द्वारा उत्पन्न होता है वो नाकवान होता है जिसकी उत्पत्ति है उसकी मृत्यु हुई है साध्याचार वृत्ति जो है वो मर जाएगी कलाकार वृत्ति उत्पन्न होगी और मर जाएगी तो ऐसी स्थिति में जैसा परमात्मा है वैसा हमको मिलना चाहिए जो हमारी मन पसंद का होगा वो असली परमात्मा नहीं होगा तो असली परमात्मा कैसे मिलेगा तो असली हीरा कैसे मिलेगा तो या तो हीरा जानने वाले पर विश्वास करो और या पहचानो तो, तो असली हीरा रूप जो ईश्वर है उसको पहचानना पड़ता है तो पहचानने की पद्धति जो है वो न्यारी है उसमें खोज प्रधान होता है और आवृत्ति नहीं प्रमाण ज्ञान जो है वो प्रधान होता है और ज्ञान का जो जो विषय होता है नेति नीति के द्वारा उसका निषेध करके प्रमाण की प्रवृत्ति के लिए किसी भी वस्तु को बाकी नहीं छोड़ते हैं सब तो प्रमाण अपने सामने की ओर नहीं देखता है बल की शांत प्रमाण देखा जाता है प्रमाण में ही काल प्रमाण में ही देश प्रमाण में ही बस्तु प्रमाण में ही सारे भेद और प्रमाण अपने अत्यंता और अधिष्ठान के प्रकाशक परमात्मदेव में प्रकाशित हो रहा है इसलिए प्रमाण प्रमेय का भेद बाधित हो जाता है और प्रमाता का जो असली स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है अन्य शब्दात्म विज्ञानार्थ प्राग प्रमात्र प्रमातव पाप दोषादि वर्गिका जब तक अन्वे जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है तब तक आत्मा का नाम खोभी है परमातृत्व आत्मना प्रमाण के द्वारा यह खोध कर रहा है कि परमात्मा क्या है तब तक जब तक खोजार खोजी जाने वाली चीज मिली नहीं है और जब खोजी जाने वाली चीज मिल जाती है तब तो असल में जो खोजने वाला है वही बेशाल काल वस्तु सजातीय तो बिजातीय सगत भेद से रह अपना आत्मी असल में है जो हमारा परम प्रेमास्प परम ज्ञान स्वरूप अनंत है अनंत सप्ताह तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा उसी की खोज शुरू की गई